मांडूक्योपनिषद इसमें हम लोग तृतीय अद्वैत प्रकरण में चौतीसवा श्लोक विचार कर रहे थे निग्रहितस्य मनसो निर्विकल्पस्य निर्विकल प्रचार शतु विज्ञेय सुसुप्ते तो सभी मन में धी होती है का अर्थात अंतकरण धी अर्थात उसमें वृत्ति तो सभी अंतकरण में तो होता है तो धीमत कहने का अर्थ है यह मतु प्रत्यय मतु छ अर्थ में होते हैं भूमनिंदा निंदा प्रशंसा सुत्य योगे तिशा संबंधे अस् विवक्षायावंती मतुवादय जो धीमत कहा जाता है यह प्रशंसा में वही बुद्धि प्रशंसनीय है जिसमें विवेक हो गया है तो धीमत जैसे मातृमान पितृमान आचार्य आचार्यवान कहते हैं इसी प्रकार धीमत तो विवेक हो जाने से उसका फल क्या होगा मन निग्रहित तो हो जाएगा बाहर विषय से विषय नहीं होगा ऐसा मन का स्थिति कहते हैं निर्विकल्प रहित तो हो जाएगा विकल्प यही मन का मनस्तु जब मन में विकल्प नहीं रहेगा तो मन निर्मनस्त हो गया ऐसे मन का जो प्रचार प्रचार रमणम जो स्थिति है सू विज्ञे विज्ञ कहते हैं कहते हैं वो तो ज्ञानी का स्थिति है तो फिर विज्ञा विज्ञा था जानने योग्य तो वो जानने योग्य क्यों ज्ञानी तो जानता है कहते नहीं वो साधक के लिए विज्ञेय है तो फिर कहेगा साधक तो जानता है रोज सुसुप्ति में हम उस स्थिति को देखते हैं कहते नहीं सुसुप्ते अन्य न तत्मह ये निर्विकल्प मन का स्थिति जैसा सुसुप्त में ऐसा नहीं वहाँ तो ज्ञान आच्छादित होकर रहता है टीका में न तस्ेयत्व द्वितीय पंक्ति में टीका में था न तस्ेयत्व तथा निगृहित मन से सुषुप्ते प्रसिद्धत्व पूर्व पक्ष कह रहे हैं ये निगृहित मन विज्ञ क्यूँ हम तो जानते हैं सुषुप्ते प्रसिद्धत्व इति आशंख्य आह सुसुप्त श्लोक में दिया सुसुप्ते अन्य न तत् यहाँ तक तो श्लोक का व्याख्यान हुआ सुसुप्ते में भी मनो निगृहित है और समाधि में भी निगृहित है किंतु दोनों में महान अंतर एक तामसिक एक शुद्ध सात्विक आघटिका में श्लोकाक्षरा व्याकर् वृत्त कीर्तयति अक्षराणि श्लोक व्याकर्तुम्। तान, उसका व्याख्यान करने के लिए वृत्तम कथयति, कीर्तयति, कथयति। भाष्य में आत्मस्यानबोधेन संकल्पमकुत बाह्य विषय अभाव सती सप्तमी बाह्य विषय सति। सती यदा यदा न नकल कमसुन न यदा संकल्पयेदी कमे गया तो आत्मसत्य आत्मसत्युबोधेन आत्मा सत्यमें आत्मसत्यं अनुबोध अनु अर्थात अनु शास्त्राचार्य अनु अणु तो बोध बोध अर्थात साक्षात्कार आत्मसत्य का साक्षात्कार हो जाने से जानसलम अकूवत संकल्प नहीं करता न संकल्प ये तदा कहा गया संकल्प नहीं करता कह देंगे बाह्य विषय का विचार नहीं करता केवल ब्रह्माकाल कर व्यक्ति ही तो संकल्पम अकूर्वत बाह्य विषय अभावे संकल्प नहीं करेगा तो बाह्य विषय नहीं होगा संकल्प शब्द का अर्थ हम लोग साधारण तो कह एक निश्चय करता है मैं तो ये कार्य करूंगा संकल्प शब्द का इसको मैं ये कार्य करूंगा इसको वास्तविक काम कहा जाता है काम अर्थात इच्छा हो गया संकल्प उसका पूर्ववर्ती स्थिति है शोभन अध्यास पहले शोभन बुद्धि होगा तभी जा करके आगे काम होगा काम अर्थात इच्छा तो संकल्प शब्द का अर्थ है बुद्धि शोभन तो बुद्धि नहीं करता शोभन बुद्धि नहीं करेगा तो फिर आगे और ये सब मन नहीं चलेगा उस विषय में जिसमें शोभन बुद्धि करेगा अच्छा है अच्छा है तो आगे इच्छा हो जाएगी संकल्पम अवत संकल्प नहीं करेगा तो बाह्य विषय अभावे बाह्य विषय नहीं रहेगा बाह्य विषय नहीं रहने से क्या स्थिति हो जाएगी कहते हैं प्रशांतम निग्रहितम निरुद्धम जाएगीवथ प्रशांत निगृहित निरुद्ध मनोभवतींधन गौग्री निर्गत यधन तमत हो गया जिस अग्नि का जैसे वो अग्नि स्वतः प्रशांत हो जाता है ऐसे ही निगृहित निगृहितम अर्थात निरुद्धम निरुद्धम अर्थात तो उसको और चलने के लिए स्थान नहीं है विषय नहीं है विषय ही मन का भूमि होते हैं चलने के लिए निरुद्धम मनोभवती मन तब निरुद्ध हो जाता है ऐसे ये बत्तीस में, में कह दिया अमनस्ताम तदा स्थान तदायाति अमन स्थान तदायाति ग्राह्या भाव तदग्रहम ऐसे कहा आगेटिका में तुक्त अबोधेन सम्य ज्ञानन बाह्य सकल अराल्स प्रचारा संभव च च भवति इति निरुद्ध तस्य ते हैं सत्यक्तुन बतिष्मा आत्मसत्याबोधेन न संकल्पयते यदास्ता तदाया ग्राह्या तद ग्रह गया आत्मसत्य का अनुबोध इसका टीकाकार स्पष्ट करते हैं अनुबोधन आत्मा एवं सत्य इति आत्मसत्य तुबोध अनुबोध का अर्थ कहते हैं सम्यक ज्ञान बोध का अर्थ प्रत्य, प्रत्यक्ष और अनुर्थ शास्त्राचार्य बध प्रत्यक्ष जब अनुभव होता है हम अस्मि तब बाह्य विषय से संकल्प्य अभाव बाह्य विषय यही संकल्प्य स्वर्णबुद्धि का आधार होते हैं तो फिर शोभन बुद्धि का आधार हो जाने से आगे फिर वो विषय वृत्ति बनाएंगे इसलिए विषय को अतिग्रह कहा गया इंद्रिय तो ग्रह है ग्रह अर्थात जो खींच लेने वाले तो विषय किंतु तो अतिग्रह इंद्रियों को खींचते हैं संकल्पीय अभावे निराल निरालंबन से आलंबन नहीं रहा मन का निरालंबन मन का प्रचार असंभव प्रचार असंभवे है अर्थात बाह्य विषय प्रचार असंभवे है च मन संकल्पम मन संकल्प नहीं करता हुआ अकुर तो संकल्प नहीं करेगा तो क्या हो जाएगा प्रशांतम प्रकर्षेण शांतम पहले भी कभी कभी शांत हो जाता है किंतु तो प्रकर्ष शांत नहीं होता क्योंकि आगे वो अनर्थ बीज सब संस्कार रूप में रहते हैं तो पुनः होता है इसलिए प्रकर्ष शांत वो नहीं हुआ निरुद्धम निरुद्धम अर्थात तो उसका चलने के लिए और कोई विषय नहीं रहा निरुद्धम चवती इतिषय मन साम्यति इति दृष्टान्त आह निर्भिषयंग मनः साम्यति साम्यति में धातु है समूह तो हो जाने से तो होना चाहिए साम्यति किंतु तो इसको साम्यति हो गया अच्छा ये तो लघु में नहीं एक है एक सूत्र है व्रमु क्रमु नमु क्रमु त्रसी त्रुटि लस तो उसमें ये नहीं है वो दूसरा सूत्र है समाम अष्टान दीर्घ समान दीर्घ है ये सीति पर है श्यन पर में से सम को दीर्घ हो जाता है साम्यति शांत में तो हो जाता है अनुनाशिकलोहो की गिति वहाँ तो पर में कित रहने से जलादि कित गीत समातु से जब निष्ठा हो जाता है तब तो उसको दीर्घ हो जाता है वह अनुनाशिक से क्यू जल साम्य दृष्टान्त आह इस विषय में दृष्टान्त भाष्यकार दे दिए निरिंधन अग्निवत प्रशांतम निग्रहितम विरुद्धम मनोभवती अग्निका जैसे है, उसका ईंधन समाप्त तो हो जाना तो ये वेदांत का कार्य है योग और वेदांत में ये अंतर रहता है योग बलपूर्वक मन को खींच के लाकर के एक स्थान पर रखेगा वेदांत किंतु खींच करके नहीं रखेगा मन जहां जाता है उस स्थान को नाश करेगा तो जाने का उसको कहीं रहेगा नहीं किंतु उसको जाने का स्थान है और आप पर खींचेंगे इसलिए योग मार्ग इतना कठिन है वेदांत मार्ग सरल पड़ता है अर्थात बार बार विचार करके उसमें दोष दर्शन करके उस स्थान को ही नाश कर देना यही करता है तब निरिंधन हो जाने से उसको जाने के लिए और स्थान नहीं रहेगा यत्र यत्र मनोयाति मन को, को अभाव करना मन को अभाव करना अर्थात मन का प्रचार को बलपूर्वक रोक करके उसका ये अभ्यास को नाश करना तो यहाँ कि तो मन का अभ्यास को नाश नहीं करना वस्तुओं को नाश कर देना तो इसलिए मन का अभ्यास को नाश नहीं होने से मनो अगर कभी बाहर भी गया तो जाने से कोई हानि नहीं है इसलिए वेदांत का ये जीवन मुक्ति कहते हैं ये लाभ है बाकी किसी उपाय में वो जीवन मुक्ति अवस्था नहीं है ज्ञान करने के लिए ये ऐसा दिखता है अर्थात वो कहते ना रजत ज्ञात सर्प और वो हानिकारक नहीं है दंशन नहीं करेगा बस आनंद में रहेंगे आगे टीका मैं निरुद्धे मन मनस्तो अभावं निरुद्धे मनसी मनस्तो का व्यावृत्ति तो मनो निरुद्ध हो गया यही ही मन का मनस्तो चला गया यह निरुद्ध योग वाला निरुद्ध नहीं है योग वाला निरुद्ध में मन का मनस्तो नहीं जाएगा वो तो फिर चलेगा वृत्ति सारूप्यम इतर वो होगा यहाँ कि वृत्ति सारूप्य नहीं होगा तो ये दोनों में अंतर है निरुद्धे मनसी मनस्तो नहीं रहेगा अमनस्ता तदायाति कह दिया मन स्पंदित द्वैत से अभाव उत्तम मन स्पंदित जो द्वैत वो नहीं रहेगा तो द्वैत नहीं रहेगा द्वैत से अभाव उक्तम इस मार कहते हैं चार नंबर टिप्पणी दे दिया मनस्पंदित से मन परिणाम रूप से इत्यथा मन स्वाभाविक रूप से स्थिर रहेगा। भाष्य में एवं मनसो भावे द्वैता उतम ये एक का में कहता मनो दृश्य द्वैतम य सचराचरम मनसो ह्यमनी भावे द्वैतम न कहा था तो मन तो स्वाभाविक रूप से अमनी भाव को अमनस्तु को प्राप्त करेगा तिका में एवं वृत्तम अनुद्य यहाँ तक इकतीस बत्तीस तैतीस कारिका का जो कहा गया था वृत्तम वृत्तम अतीतम इसका अनुवाद करके अनुद्य इसमें धातु क्या हो जाएगा बध धातु तो फिर त्वा होकर के लिया पुने से बध को संप्रसारण 25 स्वी उसे होने से संप्रसारण होकर अनु आगे उद्योग होने से दीर्घ हो गया अनुद्य अनुदे तो अनुवाद कृत इस प्रकार पाद त्रयस्य से अर्थमा पूर्व तीन श्लोक को कह करके इसी श्लोक का तीन पाद को कहते हैं क्योंकि इसी श्लोक का तीन पाद पूर्व तीन श्लोक का सार है तस् एवं निगृहित निरुद्ध निरुद्धस्य मनसो निर्विकल्प सर्व संकल्प कल्पनावर्जित धीम विवेक तो विवेकवत प्रचरण प्रचारो यचारो विशेषेण जेयो योगि निग्रहित क्या है टीका में कहते हैं निगृहितलपूर्वक निग्रहित नहीं आगे भाष्य में एवं तहित विषयाभाव से मन जो स्वाभाविक रूप से स्थिर हो गया निरुद्ध निरुद्ध हो गया रुधिर आवरण है उसको आवृत कर दिया गया मनसो निर्विकल्पस्या अभी मन निर्विकल्प अवस्था को प्राप्त तो किया बहु है निर्गतम कल्पो यस्मा निर्गतो कल्पो यशमा निर्विकल्प से का अर्थ कहते हैं सर्वकल्पना वर्जित सर्व कल्पना वर्जित से दो नंबर टिप्पणी देते हैं निखिल वृत्ति रहित तो से इतर्थ निखिल वृत्ति का अभाव हो जाएगा कोई और वृत्ति नहीं रहेगा अच्छा इस प्रकार के आगे धीमत तो ऐसा स्थिति किसका हो जाएगा कहते हैं धीमत धीमत अर्थात विवेक मत, मत तो ये विवेक क्या है टीका में कहते हैं आत्मसत्यावेक शब्दार्थ आत्म आत्म है आत्म सत्य का अनुबोध हो जाना आत्मसत्य कर्मधार है आत्मा एवं सत्य तुबोध जहां भी ये अनुशब्द आएगा ये वेदांत विचार में शास्त्र में अनु शास्त्र शास्त्राचार्य उपदेश अनंतरम क्यूंकि यहाँ शास्त्राचार्य उपदेश क्यों ये बार बार सर्वोत्र तो शास्त्र में कहेंगे कि पदार्थ ऐसा है हम कभी भी अपना बुद्धि से निश्चय नहीं कर पाएंगे ये हम मतलब लक्ष्य पहुंच गए कोई ज्ञानी जब तक उसको सर्टिफाई न कर देगा कि हाँ ये वास्तव स्थिति तो किसी एक स्थान पर लग सकता है कि यह हो गया बिल्कुल प्रारंभिक में तो बहुत हम लोग सुनते है ना प्रकाश रूप है और जैसे आप थोड़ा थोड़ा मन शांत होगा थोड़ा ध्यान लगेगा तो कुछ ना कुछ प्रकाश तो दिखेगा ही तो वही मानने लगेंगे उसके आगे चलते चलते मन थोड़ा शांत होगा शांत होकर के मनो एक शून्य अवस्था को प्राप्त करेगा और वो तो शून्य अवस्था होने से विक्षेप का अभाव होने से सुसुप्तिबद्ध हो करके आनंद होगा ये एक बहुत बड़ा गाड़ा है वहां भी बहुत रुक जाते हैं और योग मार्ग में बहुत लोग अधिक इधर ही रुक जाते हैं बार बार कहा जाएगा कि नहीं नहीं वृत्ति चलना चाहिए कहेंगे क्यों, क्यों तो कहता है वे चित्त वृत्ति निरोध तो निरोध हो गया यही किन्तु चित्तवृत्ति निरोध योग मार्ग वाला भी कहेंगे जब आपको विवेक ख्याति हो करके दृढ़ हो करके आगे निरोध हो अभी विवेक ख्याति हुआ नहीं और अनुचित निरोध हो गया तो ये सब अर्थात इसलिए कोई होना चाहिए जो कि बता देगा हाँ ये स्थिति ये स्थिति निरोध वृत्ति नहीं होगा किन्तु वो कौन सा स्थिति कहते हैं कि हम जो बहुत थक जाता है शरीर तब ऐसा होता है ना ये नहीं चलता हम खड़े हैं खड़े हैं तो खड़ा है एकदम नहीं चलता चलते हैं तो चलते हैं लगेगा देखने से लगेगा कि इसका ये नहीं चलता है तो मतलब कभी कभी प्रमादग्रस्त आलस्य ग्रस्त लोग ऐसे दिखते हैं ना तो वो वृत्ति निरोध ऐसा नहीं होना है विवेक ख्याति होने के बाद में असंग कूटस्थ निश्चय होने के बाद जाकर के जो निरोध होना इसको कहा जाएगा तथा कुशिद सूत्र है तथा कुशिद आगे है सर्वज्ञ निर्विजय समाधि सव निर्विजह समाधि प्रथम पाद का अंतिम सूत्र है तथापि तो कुशीद्य अर्थात विवेक ख्याति में भी अर्थात प्रकृति पुरुषों का विवेक करने से भी जो कुशीद तो उससे भी जो परित्रृप्त तो हो गया तभी जाकर के होना चाहिए अर्थात जब तक तो मैं असंग कुटस्थ अर्थात तोम पदार्थ शोधन जिसको वेदांत तो कहेगा तोम पदार्थ शोधन योग मार्ग में तोम पदार्थ शोधन होने के बाद चित्तवृत्ति निरोध अगर होगा वही उनका मार्ग में अर्थात अंतिम स्थिति जब तक तो कोम पदार्थ शोधन नहीं हुआ तो ये नाश हो जाएगा अर्थात वो प्रकृति लय में जाएगा उसका आगे कहे ना सब दिखाए हैं जो संख्या में कहे हैं अर्थात तो कोई कहेगा कि यही प्रकृति लय हो जाना यही हमारा मुक्ति हो गया इस प्रकार की वो सब हानिकारक है तो यहाँ कहते हैं विवेक वत विवेक अर्थात साक्षात्कार आत्मसत्य अनुबोध के बाद जो होता है अर्थात हमको निश्चय पता होना चाहिए और जो लोग वेदांत मार्ग में चलते हैं दीर्घ दिन चलने के बाद उनको शास्त्र इतना स्पष्ट होता है तब भी उनको प्राय अर्थात निश्चित तो हो जाता है ना ये मार्ग है ये अनुभव ठीक नहीं है क्योंकि शास्त्र बहुत दिन चलने के बाद ही बहुत उसका संस्कार से स्पष्ट संस्कार भी आ जाता है और फिर भी कोई ज्ञानी चाहिए जो कि निश्चय करवा देगा आत्मसत्य अनुबोध विवेक शब्दाथ भाष्य में आ गया द्वितीय पंक्ति में धीमत का अर्थ हो गया विवेकवत विवेक का अर्थ हो गया साक्षात्कार अप्रोक्ष अनुभूति ऐसे जो मन विवेकवत मन स विवेकवत ज्ञानी नहीं है मन ऐसे मन का प्रचरण प्रचरण अर्थात तो प्रचार य उसका जो प्रचार स तू प्रचारो विशेषण ज्ञेय वो जो प्रचार हो वो विशेष रूप से जानना चाहिए योगी भी हैं अगर जिसको आत्म साक्षात्कार हो गया वो तो ज्ञानी हो गया उसके लिए विज्ञेय क्यों आएगा इसलिए भगवान भाष्यकार कहते हैं योगी भी योगी भी का अर्थ टीका में कहते हैं प्रत्यकात्मनि एवं पर्यवसान प्रचारस्त विप्रत्यक्ष विवक्षि योगिभिर उत्तम प्रत्यगात्मी परियवसानम अर्थात आत्मा में ही स्थिर हो जाए चित्त अर्थात आत्माकार ब्रह्मा ब्रह्माकार वृत्ति होकर के अंत मन स्थिर हो जाए यही हो गया उसका प्रचार तस् विद्वत् प्रत्यक्ष तो ज्ञानियों को साक्षात प्रत्यक्ष है ब्रह्माकार वृत्ति अगर चलता है तो वो तो स्पष्ट जानते है। योगी भी हैं योगी भीर इतिम योगी छह नंबर टिप्पणी बड़े महाराज जी कहते हैं योगी भीर साधक ही रीत अर्थ ज्ञानियों के द्वारा नहीं है क्यों कहते हैं विदुषा सिद्धान प्रत्यक्ष प्रचारतया वक्त अयुक्तवादी भाव जो विद्वान है विद्वान अर्थात ज्ञानी सिद्ध सिद्धान ये सिद्ध अर्थात योग सिद्ध अर्थात किसी मंत्र सिद्ध हो सब नहीं है अर्थात ब्रह्म सिद्ध जो प्रत्यक्ष प्रचार उनका तो प्रत्यक्ष प्रचार उनको तो स्पष्ट है न प्रति विज्ञा ही वक्तुमयुक्त उनको जानना चाहिए ऐसा कहना ठीक नहीं है इसलिए साधक ही इसलिए टिप्पणी कार वहां जीव की भीर का अर्थ कहते हैं साधक ही इस प्रकार की जानना चाहिए इसलिए बार बार कहा जाएगा कि मन को स्थिर होने का समय को हम जाने हमको चाहे एक सेकंड भी स्थिर हो मन किन्तु हम जानना चाहिए तो कहते ना हम गए दर्शन करने के लिए किन्तु इतना भीड़ है कि हमको ठेल दिए एक सेकंड दर्शन हुआ कहते एक सेकंड हुआ ना वही मूल्यवान है फिर दूसरा दिन जाना है फिर एक सेकंड करना है तो इसी प्रकार के क्योंकि वहां तो रहने नहीं देंगे अधिक समय दर्शन करने नहीं देंगे इसी प्रकार की हमारा मन तो अधिक समय दर्शन करने नहीं देगा ब्रह्मकर वृत्ति नहीं होगा किंतु एक सेकंड भी अगर हुआ उसी को ध्यान देना है मन जब बंद होता है मन तो कब को बंद होता है हमको पता नहीं चलता इसलिए हम उद्यम पूर्वक उसको कभी कभी बंद करवा दे और देखते रहें कैसे करेंगे कहेंगे जब हम झुक जाते हैं जब हमारा सांस बंद हो जाता है तो जब हम प्राणायाम करते हैं उसमें बंद होता है किंतु लंबा करने से फिर चलने लगेगा हम जिस समय में अभी बंद कर देंगे ऐसा करके उसको संस्कार धीरे धीरे इसका बनाना है तभी ये जो मन का निरुद्ध अवस्था ये संस्कार बनना चाहिए और संस्कार बढ़ने से उसमें अधिक आनंद आएगा धीरे धीरे मन स्वतः उसमें चलेगा अभी मन को वो बंद होने का आनंद का रस मिला नहीं बोल करके वो बाहर विषय में चलता है जब मन को वो रस मिलेगा धीरे धीरे वो स्वतः उस दिशा में खींचा जाएगा क्योंकि सांख्यकारिका में वो बात कहा जाता है कारिका अर्थात तो वहाँ टीका में कहते हैं ये सत्व का धर्म है कि अर्थात स्वरूप के तरफ प्रवाहित तो होना ये मन का धर्म है स्वरूप के तरफ प्रवाहित तो होना किंतु तो उसको पता नहीं चला बोल करके बाहर की तरफ जाता है अगर हम उद्यम करके उसको कम से कम एक एक क्षण भी आठ दस दे देंगे तो धीरे धीरे उसका परिचय होगा तो चलेगा धीरे धीरे टीका में चतुर्थ पाद व्यावर्त्याम आशंका आह तीन पाद का कथन हो गया कि मन निरुद्ध हो करके स्वतः रहता है वही उसका रमणम प्रचारम तो अभी में एक आशंका का निराकरण करेंगे उसको भाष्य में पहले दिखाते हैं ननु सर्व सुसुप्तस्थस्य नुत्य भे यादृश सुसुप्तस्थ मनस प्रचारस्तादृश्व निरुद्धति सर्व किंतत्र अभावे सारे वृत्ति अभाव हो जाने से जानसाद सुसुप्तस्थ सुसुप्तस्थस्य दृष्टांत हो गया सुषुत सुसुप्तस्थ सुस्थ सुबंत उप पद रहने पर स्था धातु से क प्रत्यय हो जाएगा तो सुसुप्तस्थ तो मनस मनस का विशेषण हो गया सुसुप्तस्थ तो सुसुप्त तो मन का जिस प्रकार की प्रचार होती है तो ऐसा ही प्रचार तीन नंबर टिप्पणी अविद्या मात्र पर्यवसानात्मक तो। सुसुप्ति में मनो अविद्या में लय होता है तो यही अविद्या मात्र पर्यवसान होना तो अभिपूर्व पक्ष कहता है तो ये तो प्रसिद्ध है एवं निरुद्ध्याष्य में आगे प्रचार तादृश एवं निरुद्ध मन भी उसी प्रकार के हो जाएगा तो प्रत्यय अभाव अविशेषा दृष्टांत हो गया सुसूप पक्ष हो गया निरुद्ध मन तो ये प्रचार ये हो गया साध्य तो सामान प्रचार तो निरुद्ध विषय भाव प्रचार ऐसा कहेंगे तो क्यों कहते हैं प्रत्यय भाव अविशेषत प्रत्यय अभाव अविशेष सुसुप्त मनो सही वो दृष्टान्त तो हो जाएगा तो हेतु क्या दे दिया प्रत्यय अभाव अविशेषत ये हेतु हो गया पक्ष हो गया निरुद्ध मन दृष्टांत तो हो गया सुसुप्त मन और इसका जो प्रचार हो, ये हो गया साध्य तो पूर्व पक्ष इसलिए कहता है भाष्य में तो किम त्र विज्ञे फिर निरुद्ध मन में क्या विशेष है जानना है वो तो हम जानते हैं सुसुप्त में जो होता है किम तज्ञेय टीका में निरुद्ध्या मनस प्रचार इति संबंध अन्वय दिखाते हैं चतुर्थ पंक्ति भाष्य में जाना एवं निरुद्ध्या निरुद्ध चतुर्थ पंक्ति का आरंभ में है मनस प्रचार इस प्रकार की अन्वय कर लेना है आगे निरोध्या मनस प्रचार सात प्रत्यय क्या है प्रत्यय विषयाकार हो जाना तो विशेष प्रत्यय प्रत्ये स्वापे विशेष अभा हेत्थ विशेष प्रत्यय का अभाव विशेष अर्थात विषयाकार घटपटा दिया इसी प्रकार की प्रत्यय का अभाव निरोध और स्वाप ये दोनों में रहेगा अविशेषात विशेष अभाव ये हेतु का अर्थ जो सिद्धांत पूर्व पक्ष जो अनुमान दिया उसमें हेतु हो गया प्रत्यय अभाव अविशेषात दोनों में प्रत्यय नहीं रहना ये तो समान है आगे भाष्य में दिया ना चतुर्थ पंक्ति का अंतिम त्र किम तीजे तत्र अर्थात पूर्वपक्ष कहते हैं त्र टीका कहते हैं तत्र अर्थात प्रचार प्रसिद्धे सति अर्थात निरुद्ध अवस्था में जो प्रचार होता है वो भी प्रसिद्ध है तत्र का निरुद्धे अपि निरुद्ध टीका में जो तत्र का निरुद्धे अभी प्रचारे प्रसिद्धे सती है निरुद्ध अवस्था में भी प्रचार प्रसिद्ध हुआ जैसा सुसुक्ति ऐसा ही है अभी चतुर्थ पदम उत्तरत्व न बता रहे थे शंका हो गया पूर्व पक्ष का शंका हो गया कि आप निरोध अवस्था में मन का स्थिति को जानना चाहिए कहते हैं वो तो हम जानते हैं सुसुक्ति में पूर्व पक्ष का शंका होने से सिद्धांत ही उत्तर देता है भाष्य में अत्र उचित हम यहाँ उत्तर देते है टीका में पूर्व पक्ष कहता है निरुद्धस्य सुसुप्तस्य मनस प्रचारस्य सुज्ञानवाद न तत्र ज्ञातव्यमस्ति इति तातव्यमस्तः प्रत्याह सुसुप्तस्य निनका जैसे सुसुप्त अवस्था में मनका जैसे स्थिति ऐसे प्रचारस्य सुसुप्तस्य सुषुप्त निरुद्धस्य प्रचार प्रचारस्य सुज्ञा निरुदमन का प्रचार सुज्ञान है जान सकते हैं न तातव्यम अस्त वहाँ और अधिक जानना क्या है सिद्धांति निरा करो प्रतिकूल न आह उसका निराकरण करता है भाष्य में बात ऐसा नहीं है क्यों ऐसा नहीं है भाष्य में कहते हैं यस्मात्सुप्ते न प्रचारो सुसूप्त में अन्चार सुसुप्ति में अन्य प्रचार क्या है इसको कहते हैं आगे भाष्य में अविद्या मोह तमो ग्रस्त अंतरलीन अनेक अनर्थ प्रवृति बीज वासनावतो मनसुसुप्ति में ये स्थिति रहता है अविद्या और ये मोह मोह का अर्थ में कहते हैं अविद्या विद्या अभाव व्यावृत्ति अर्थम मोह विशेषणम अविद्या का अर्थ हो जाएगा कि विद्या का अभाव विद्या का अभाव अर्थात विद्या का प्रागभाव, ज्ञान होने से पहले से घटो होने पहले घटो का प्रागभाव कहते हैं इसी प्रकार के ज्ञान होने से पहले ज्ञान का प्रागभाव हो जाएगा तो ये प्राग को न लिया जाए अविद्या का अर्थ अभाव विद्या का अभाव इस प्रकार की न लिया जाए इसलिए मोह विशेषणम मोह विशेषणम आठ नंबर टिप्पणी दे दिया मोह विशेषणम अविद्या अभिन्न मोह स्तमसो विशेषणम अविद्या से अभिन्न जो मोह मोह ये कोई अभाव पदार्थ नहीं है तो अविद्या और मोह ये दोनों को समानार्थक करने से अभी अविद्या को आप विद्या का प्राग अभाव नहीं ले पाएंगे और अविद्या मोह ये दोनों तमह का विशेषण हो गया टीका में इसको कहते हैं विद्या अभाव व्यावृत्त अर्थम विद्या का प्रागभाव इसको व्यापृत करने के लिए मोह विशेषणम मोह विशेषण समानाधिकरण मोहो विशेषण बनता है ये किसका विशेषण बनते हैं कहते हैं अविद्या और मोह दोनों मिलकर के तमस का विशेषण बनते हैं मोह विशेषणम तमस अगे चित्त ब्रह्मम व्यावर्तम तमो विशेषणम चित्त भ्रम इसका वारण करने के लिए तमो को विशेषण बनाते हैं तमो विशेषण किसका होता है कहते मन का नवटी पणित तमो विशेषणम अविद्यात्मक मोह अभिन्नम तमो मनसो विशेषणम इति बोध्यम अविद्या और मोह दोनों मिलकर के तमो का विशेषण हो गया और तम ये मन का विशेषण हो गया इस प्रकार के आगे टीका में कहते हैं अंतर्लीना गुप्ता अनेक अनर्थ अनवती नाम बीजभूता वासना तस्य इति से विशेषण अंतर्लीना अंतरलीना का अर्थ गुप्त लीन अर्थात छुपा हुआ है अतः गुप्ता कौन अनेक अनर्थ अनथ फला नाम बीज भूता प्रवृ अवस्था में सब लीन हो जाते हैं बीज रूप से चले जाते हैं कौन चले जाते हैं अनेक अनर्थ फल देने वाले प्रवृत्ति ऐसे प्रवृत्तियों का जो बीज जैसे ही जागरूक स्वप्न आएगा प्रवृत्ति आरंभ हो जाएगा और ये प्रवृत्ति से अनर्थ फल होता है इसका सब बीज बीज भू तो कौन है कहते हैं वासना यस्मिन युषी जिस मन में ऐसा वासना है ऐसे तो मन का विशेषण हो गया सुसुप्त विशेषण तो सुसुप्त तो मन का यही विशेषण हो गया भाष्य में जो दे दिए अविद्या मोह तमो ग्रस्त एक विशेषण हो गया ग्रस्त सुसुप्त मनुष्य दूसरा हो गया अंतरलीन अनेक अनथ प्रवृति बीज अंतरलीन सुसुप्त मन में लीन होकर के रहा है क्या अनेक अनर्थ प्रवृत्ति का बीज आगे प्रवृत्ति करवाएगा जैसे जागर स्वप्न आ जाएगा प्रवृत्ति होगी इसी का बीज बीज कहन रूपेण कहते वासना रूपेण वासना वो तो मनस मनस ये सुसुप्त मन का ये विशेषण हो गया तो ये एक स्थिति हो गया आगे कहते हैं और यशुसि मनो का विशेषण हो गया समाधि मनो का विशेषण आगे कहते हैं निरुद्ध मन का आत्मभाष्य में आत्म आत्मसत टीका में टीका में पहला आत्मसत्य आत्मसत्य प्रतीक नहीं है अच्छा ठीक है आगे भाष्य में आत्मसत्याबोध हुतास विलुष्ट अद्यादन प्रवृत्ति बीज निधन प्रशातसवतंत्र आत्मा तुबोध जो बोध हुआ ये हुआ हुतास हुतास शब्द का अर्थ इति से आश हो जाएगा हुतम अस्ना जो हम हवन करते हैं उसको असनाती कौन अग्नि हुतास शब्द का अर्थ अग्नि है हूतम इति हुस जो हम हवन करते हैं उसको अस्नाती तो आत्म सत्य अनुबोध यही जो ज्ञान हुआ यही अग्नि और तेन विप्लुष्ट प्लुष है तो उस अग्नि से सब दाह हो गया कौन दाह हो गया अभिद्यादि अनर्थ प्रवृत्ति बीज बीज इसमें बहुब्री है आत्म सत्य आत्मसत्या बोध एवं कर्मधारय हो जाएगा आगे तेन विप्लुष्ट तेन विप्लुष्ट कौन अविद्यादि अन्य मनस मन का विशेषण हो जाएगा आत्मसत्याद्यादि अनर्थ प्रवृत्ति बीज ये मन हो गया निरुद्ध आगे दे दिया बीज आगे उसका दूसरा विशेषण हो गया निरुद्ध ऐसा मन ही निरुद्ध हो जाएगा क्योंकि आत्मबोध से अविद्यादि अनर्थ प्रवृति का बीज जब दब्ध हो जाएगा ऐसा मनोनिरुद्ध हो जाएगा और प्रवृत्ति बीज ही नहीं रहा निरुद्ध अन्य अन्य प्रशांत उसका प्रचार अन्य एवं प्रचार प्रचार कैसा है प्रशांत सर्वक्लेश रजस ये भी बहुग्री है प्रशांत सर्वक्लेश रजांश अच्छा प्रशांतानी सर्वक्लेश रजशी यश मनस तो मन का सारे क्लेश रजह क्लेश रज रज अर्थ तो मल धूली यही सर्व क्ले क्लेश पांच होता है योग शास्त्र में कहते हैं अविद्या राग अभिनिवेश ये पांच क्लेश होते हैं अभिनिवेश अर्थात मरणत्रास में न मरू इस प्रकार की ये ये जो अभिनिवेश होता है ये वास्तविक हमारा स्वरूप अमरण धर्म है और हमको ये ज्ञान है हम अमरण धर्म है और हमारा ये जो ज्ञान अभी हम जिसके साथ आदत में करते हैं हम चाहते हैं वो भी अमरण धर्म हो ऐसे हमारा कोई घनिष्ठ मित्र हो गया अगर उसमें कोई दुष्प्रवृत्ति है हम भी चाहेंगे नहीं नहीं उसका ये दुष्प्रवृति हटे तो हम अगर मतलब ये है वितवान है हमारा कोई घनिष्ठ मित्र हो गया हम भी चाहेंगे वो भी वितवान हो इसी प्रकार के हमारा चित्त का ये स्वभाव है जो हमारा अमरण धर्म जो स्वाभाविक धर्म है उसको जिसके साथ मित्रता करता है वो चाहता है ये भी अमरण धर्म हो तो इसलिए शरीर के साथ आध्यात्मिक होने से चाहता है ये भी न मरे तो इसी को कहते हैं अभिनिवेश हो गया तो ये शरीर को न मरे बुद्धि होने से इसको कहते हैं मिथ्या अभिनिवेश है। यह तो तो हम वास्तविक स्वरूप अमर है तो ये सर्व क्ले रजस ये क्लेश हो गए सर्व क्लेश सारे क्लेश जिसका प्रशांत हो गया ऐसे मनस ये मन का विशेषण है उसका, प्रचारह, उसका प्रचारह स्वतंत्र प्रचार है उसका प्रचार तो स्वतंत्र स्वतंत्र अर्थात ब्रह्म रूप से रहना टीका में इसको देते हैं ये पंक्ति का पूरा व्याख्यान टीका में पूर्व पृष्ठ में नीचे से तृतीय पंक्ति में अंतिम है आत्मन सत्या अनुबोध आत्मन सत्य सत्य से समान अधिकरण हो गया क्योंकि आत्मा को ही सत्य शब्द से कहा जाता है यहाँ आत्मस्य सत्य से अनुबोध अनुबोध यो व्याख्या तो इसलिए और अधिक नहीं कहते हैं स एव हुतास यही अग्नि ही ये हतास है तेन विप्लुष्टानी उसके द्वारा विप्लुष्टानी दग्धानी अविद्यादी नी अविद्यादि जितने अनेक अनर्थ पर्यंत प्रवृत्ति ना अनेक अनर्थ पर्यंत फलक अच्छा अनेक अनर्थ पर्यंत ऐसे टीकाकार कहते हैं तो ये प्रवृत्ति का अंत क्या होता है फल देना इसलिए टिप्पणीकार कहते हैं अनर्थ पर्यंत अर्थात अनर्थ फलक प्रभृति करके फल दे देगा अनर्थ फल देगा टीका में आगे अनेक अनर्थ पर्यंत प्रवृती मनस ऐसा मन तस्थ निधेषण निरुद्ध मनस ये विशेषण हो गया विशे आगे दे दिया प्रशांत प्रशांत सर्वक्शरजस ऐसा कहा गया उसके लिए कहते हैं प्रकर्षेण शांत प्रकर्षेण शांत ग्यारह नंबर टिप्पणी निशेषण अर्थात तो सह मूल खाली शांत तो होता है सुसुप्ति में किंतु प्रकर्षण शांत तो प्रशांत तो कहने का अर्थ अर्थात तो मूल के साथ विद्या के साथ जब नाश हो गया ठीक है मैं में प्रकर्षेण सर्व सर्वक्शात्मक रजो यस्य इति यशेषण्तरम तो प्रकर्षेण शांत सर्व रजो रजो रज अर्थात सब मल यश मनस तस्थ विशेषणान्तर ये मन का दूसरा विशेषण हो गया, गया। निरुद्व्य भाष्य में दे दिया इस पृष्ठा में ये दूसरा विशेषण हो गया मन का आगे भाष्य में प्रथम पंक्ति में कहा प्रशांत सर्वक्लेश रजस स्वतंत्र प्रचार ये स्वतंत्र प्रचार क्या है ठीक है में कहते हैं स्वतंत्र ब्रह्म स्वरूप अवस्थानात्मक इत्य मन ब्रह्म स्वरूप में रहना ये ही स्वतंत्र है और मन को शरीर के साथ ले करके अर्थात तो विषय आदि में चलना ये कोई स्वातंत्र नहीं है इसलिए जब तक ब्रह्माकार वृत्ति में मन निष्ठा न हो जाए तब तक स्वातंत्र केवल परतंत्रता ही है जब तक मन ब्रह्माकार वृत्ति हो हो करके निष्ठा हो जाए तब तक तो अर्थात तो गुरु का शरण ब्रह्म ज्ञानी आचार्य का शरण तो आवश्यक ही है नहीं तो विषय में चला जाएगा फिर ब्रह्म स्वरूप अवस्थानात्मक इत्यर्थ है यथोक्त प्रचारस्य से सुषुप्त प्रचार बीसदृश्य दुर्ज्ञान स्थिति फलित आह ये जो निरुद्ध मन का प्रचार है वो सुसुप्त प्रचार के सदृश नहीं है यथोक्त प्रचार से यथोक्त निरुद्ध से प्रचार का सुषुप्त प्रचार बीसदृश से ये सुषुप्त प्रचार जैसा नहीं है होने से दुर्ज्ञान स्थितें ये दुर्ज्ञान है ऐसा जान लेना संभव नहीं है फलित भाष्य में प्रथम पंक्ति के अतो न तत्सम कहा था अर्थात सुसुप्त और, और निरुद्ध इनका प्रचार समान नहीं है समान नहीं है तीन नंबर टिप्पणी उसी के लिख दिया अत्यंत विलक्षण है सुसुप्त का प्रचार निरुद्ध का प्रचार अत्यंत विलक्षण है भाष्य में आगे तस्मा युक्त स इति अभिप्राय त तो तस्माद युक्त इसलिए ये युक्त ठीक ही कहा गया है सीघ्या तुम अर्थात ये जो मन का प्रचार होता है अर्थात निरुद्ध मन का प्रचार वो जानने योग्य है जानना चाहिए जब भी मन बंद होता है उसको जानना चाहिए ध्यान पूर्वक देखना चाहिए जिस चीज को हम ध्यान पूर्वक देखते हैं उसका संस्कार बनता है जिसके हमारा ध्यान नहीं रहता संस्कार नहीं बनता जैसे रास्ता में जाने का समय कितना गाड़ी पार हो जाते हैं हमको ध्यान नहीं तो संस्कार नहीं हुआ अगर हमको ध्यान पूर्वक निरुद्ध मन को हम जान पाए तो संस्कार बनेगा इसलिए उद्यम पूर्वक इसको धीरे धीरे बंद करना है ये चौतीस मास लोग उच्चारण करेंगे <coughs> अजत कोूर्णम पूर्णमुदचय